भारतीय दर्शन न्याय दर्शन चौथा प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष जिस हेतु में साधक के विपरीत को सिद्ध करने का दूसरा हेतु उपस्थित हो वह प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष नाम का हेतुभाष है जैसे प्रतिज्ञा आदि शब्द अनित्य है प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है हेतु क्योंकि उसमें नित्य धर्म नहीं है इस अनुमान में हेतु है नित्य धर्म का न रहना इसी के अनुसार दूसरा भी हेतु यहाँ कहा जा सकता है जैसे प्रतिज्ञा शब्द नित्य है हेतु क्योंकि इसमें अनित्य धर्म नहीं है अथवा जैसे प्रतिज्ञा शब्द नित्य है हेतु क्योंकि यह सुनाई देने वाला है जैसे शब्दत्व इसका दूसरा भी हेतु उपस्थित किया जा सकता है जैसे प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है हेतु क्योंकि यह कार्य है घट के समान इस प्रकार के अनुमान में दोनों हेतु समान बल रखने वाले होते हैं इसलिए आपस में प्रतिपक्षी होने के कारण वे अनुमान के फल को नहीं प्राप्त कर सकते इस प्रकार यह सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम नाम का हेतुआभास होता है पांचवा, बाधित विषय या कालात्यपिष्ट वह अनुपान अनुमान जिसमें दृढ़ प्रमाणों के द्वारा पक्ष में साध्य का होना वादित हो, बाधित हो अर्थात सिद्ध न हो वह बाधित विषय या कालात्य या प्रदिष्ट नाम के हेतुआभाव से दूषित है जैसे प्रतिज्ञा आग गरम नहीं है हेतु क्योंकि वह उत्पन्न होती है जैसे जल यह उत्पन्न होना हेतु है गरम न होना साध्य है इस साध्य का पक्ष में होना प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है सभी प्रत्यक्ष से जानते हैं कि आग गर्म होती है इसी प्रकार प्रतिज्ञा घड़ा क्षणिक है हेतु क्योंकि वह सत है यह सत हेतु है और क्षणिक साध्य है यह साध्य घड़ा रूपी पक्ष में नहीं है प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि घड़ा एक क्षण से अधिक समय तक स्थिर रहता है इसलिए इस अनुमान का विषय अर्थात साध्य बाधित है अतएव यह बाधित विषय नाम का हेतुवाभास है यही पांच प्रकार के हेतुवाभास तर्कशास्त्र में माने जाते हैं इन्हें को उलट पुलट कर देने से इनके कुछ और भी भेद हो जाते हैं इसी प्रकार अतिव्याप्ति लक्ष्य से अधिक स्थानों में रहना अव्याप्ति सभी लक्ष्यों में भी न रहना तथा असंभव जिनका लक्ष्य में रहना सर्वथा असंभव हो ये तीन दोष हेतु में होते हैं यही इन्हीं इन्हीं हेतुवाभाषों के अंतर्गत है अतिव्याप्ति जैसे प्रतिज्ञा यह गाय है हेतु क्योंकि वह पशु है यहाँ पशु होना हेतु है और गाय साध्य है यह हेतु न केवल अपने लक्ष्य गाय में है किंतु अन्य जंतुओं में भी है इस प्रकार यह हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष सभी में वर्तमान है इसलिए यह साधारण अनेकांती या अतिव्यापति नाम का दोष है अव्याप्ति जैसे प्रतिज्ञा यहाँ गाय है हेतु क्योंकि यह काले रंग की है।, है यह काले रंग की होना हेतु है यह हेतु सभी गायों लक्ष्यों में तो नहीं है बहुत सी गाय सफ़ेद और लाल रंग की भी होती है इसलिए यह हेतु अव्याप्ति दोष से मुख्य युक्त है यह एक प्रकार का असिद्ध हेतुआभाष है जिसे भागा सिद्ध कहते हैं और जो स्वरूपासिद्ध में ही परिगणित होती है असंभव जैसे प्रतिज्ञा वह गाय है हेतु क्योंकि यह एक खुर वाली है यह एक खुर वाली होना हेतु है जो कि किसी भी गाय में नहीं है गाय के तो प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं इसलिए यह अनुमान असंभव नाम के दोष से युक्त है यह भी सरूपा सिद्ध नाम का हित्वाभाष है